संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व परमात्मा की प्राप्ति के उपायों का वर्णन ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों तप कहते हैं और ज्ञान को ही परब्रह्म का स्वरूप मानते हैं वह ब्रह्म अज्ञानियों से अत्यंत दूर निर्द्वंद निर्गुण नित्य अचिंत्य और श्रेष्ठ है धीर पुरुष ज्ञान और तपस्या के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं जिनके मन की मैल झूल गई है जो परम पवित्र है जिन्होंने रजोगुण को त्याग दिया है जिनका अंत करण निर्मल है जो तथा ब्रह्म के ज्ञाता है वे तपस्या के द्वारा कल्याण में पथ का आश्रय लेते हैं परमेश्वर को प्राप्त होते हैं ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि तपस्या परमात्म तत्व को प्रकाशित करने वाला दीपक है आचार धर्म का साधक है ज्ञान पर का स्वरूप है और उत्तम तप है। जो का कामना तथा किसी की अवहेलना नहीं करता वही श्लोक में रहकर भी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जो सब भूतों में प्रधान प्रकृति को तथा उसके गुण एवं तत्व को भली भांति जानकर ममता और अहंकार से रहित हो जाता है उसके मुक्त होने में तनिक भी भी संदेह नहीं है। है। शुभ और और अशुभ समस्त कर्मों का का तथा सत्य और असत्य त्याग करने से जीव को अवश्य मोक्ष प्राप्त होता यह देख देह या एक वृक्ष के समान है अज्ञान इसका मूल अंकुर अर्थात जड़ है बुद्धि स्कंध अर्थात तना अहंकार शाखा है इंद्रिया खोखले है और पंच महाभूत इसके विशाल अवयव हैं, जो वृक्ष की शोभा बढ़ाते हैं इसमें सदा ही संकल्प रूपी पत्ते उगते और कर्म रूपी फूल खिलते रहते हैं शुभा शुभ कर्मो से प्राप्त होने वाले सुख दुखादि ही इसमें सदा लगे रहने वाले फल हैं इस प्रकार ब्रह्म रूपी बीज से प्रकट होकर प्रवाह रूप से सदा मौजूद रहने वाला यह देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है बुद्धिमान पुरुष तत्व ज्ञान रूपी खड्ग से इस वृक्ष को काटकर जब जन्म मृत्यु और जरावस्था के चक्कर में डालने वाले आसक्ति रूप बंधनों को तोड़ डालता है तथा ममता और अहंकार से रहित हो जाता है उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है जो मनुष्य अंतकाल में आत्मा का ध्यान करके सांस लेने में जितनी देर लगती है उतनी देर भी समभाव में स्थित होता है वह अमृतत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है जो एक निमेश भी अपने मन को आत्मा में एकाग्र कर लेता है वह अंतकरण की प्रसन्नता को पाकर विद्वानों को प्राप्त होने वाली अक्षय गति को पा जाता है प्राणायाम के द्वारा पुनः पुनः प्राणों का संयम करने वाला पुरुष भी परमात्मा को प्राप्त होता है इस प्रकार जो पहले अपने अंतकरण को शुद्ध कर लेता है वह जो जो चाहता है उसे उसी वस्तु को पा जाता है सत्व अर्थात चित्त शुद्धि के महत्व को जानने वाले विद्वान इस जगत में सत्व से बढ़कर और किसी वस्तु की प्रशंसा नहीं करते द्विजवरों हम अनुमान प्रमाण के द्वारा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अंतर्यामी परमात्मा सत्व में ही स्थित है सत्व के सिवा दूसरे किसी मार्ग से उनके पास पहुँचना असंभव है क्षमा धैर्य अहिंसा समता सत्य सरलता ज्ञान त्याग अर्थात दान तथा संन्यास ये सात्विक वर्ताओं के अंतर्गत माने गए हैं इनमें भी परमात्मा की प्राप्ति होती है इनसे भी परमात्मा की प्राप्ति होती है